सुनते रहो मुस्कुराते रहो यदि मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन वन एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे अभी हमारे साथ एक संत जी आए हुए हैं महाराष्ट्र से उनसे बात करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा उनकी सुंदर वाणी सुनकर तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय भी दें नमस्कार शांती। ओम शांति ओम शांति मधुबन ऐसी कार्यक्रम का आया न इतका आनंद तो आनंद शब्द मध्य सामने हा आनंद रोमारोमा मध्य साहद ज्योति आम्मी जस घो ये आम दीप ज्योति मिला ज्वलंत विचार मिला आम आत्म्या शांति हाई है आज विश्वा मधे प्रत्येक मनुष्य सुखा शांति या आनंदा शोधाक सगो जीवना मधे mm. नहीं मन जीवना मधे सूख सुविधा घर मध्य पनंद घर नहीं सुख अल कदाचित पुखा व्याख्या बदलत जो सुखाला ऑपोजिट <laughs> शब्द है दुख दुखाला ऑपोजिट शब्द है सुख पा सुख नको है सुखा पलिक आम जाए तो आनंद हा आनंद तर मधुबन सारे मनसा ने जन्म आजे आठिक जी कार्यक्रम होता जी प्रवचन दीजा प्रबोधन के प्रबोधना मध्य जीवा बाप दादा भगवान परम्त्म पोचने का जो मार्ग है तो अतिशय सोपा सरल एकदम साधा सर्वसा गरीबाला गरीब हा मनुष्य भगवंता लड़का हो सकते भगवंता प्रेषक हो भगवंता विचार अपने जीवना आनंद घेन तो गीते मध्य संग्रे ये धामम परम्मा जे मज धाम जिथे ग्रम्मा बाबा मांडी वे चौर फे दुखा मध्य गरज नहीं आम ध्यान योग कर केवल ज्ञान प्राप्त परंतु शिवाय योग करना चुकी है ज्ञात विशिष्य ध्यान अत्यंत महत्व है ध्यान करत कर आम राजयोग प्राप्त हो राजयोगान आम ईश्वरा आनंदा चा, ब्रह्मा भगवंता आनंदा विलीन होनंद मला आज असत खूब उशीर केला ना <laughs> में माजा जीवन समर्पित है पांचवे ब्रह्मचारी जीवन मध्य प्रवेश वर्ष वीत कथेत प्रचार करो मी की महाराष्ट्र मध्य अनेक कथा होता हे सारिजोरी मी घे जाए सामजा मध्य सात मैं पोचने का प्रयत्न करना रहे मुझे बहुत खुशी हुई है क्या इस क्या खुशी <laughs> में मेरा दिल इतना गदगद, हो गया। गदगद हो गया है कि बस ये जो विचार हैं जो हमने दो तीन दिन से बहन से सुने हैं ब्रह्मा कुमारी जी के माता से सुना है इतना बहुत बढ़िया है कि जीवन के आत्मा के उद्धार के लिए बहुत जो अच्छा। आदमी अशांत है अस्थिर है बेचैन है दुनिया में क्या नहीं है सब कुछ है उसके घर में लेकिन शांति नहीं है और शांति के लिए परमात्मा की खोज जिसे करनी है और ये जीवन में मुक्त होना है उन्हें इस मधुबन में अवश्य आना चाहिए और इस जीवन यहाँ जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान से ध्यान करना और ध्यान से भगवंत की परमात्मा की प्राप्ति करना यह हमारा लक्ष्य है मुझे बहुत खुशी हो रही है धन्यवाद मुझे, मुझे आपने बुलाया और मुझे कुछ विचार मानने के लिए रखने के लिए रखा जी तो स्वामी जी अपना परिचय भी देते हाँ, जाएं तो मेरा नाम है महंत प्रभाकर कपाटे श्री कृष्ण ज्ञान मंदिर भोकर तालुका भोकर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र में आता है बहुत बढ़िया हमारा मंदिर है और मैं यही सोच रहा हूँ की अभी मेरे मंदिर में ये विचार कैसे सबके लिए मैं रखूंगा ये ये सब लेके जा रहा हूँ विचार उनका पौधा में हमारे मंदिर में लगाऊंगा यूले से रोप द्वारी विचार गरीब आर्षा बेनजी है नांदेड़ अनिता बेनजी है आम खरे गुरुजी हर्षा बेनजी हाच है कारण आज जग मधे देव सभी खड़े पर देव दाखा देव जी, है। देव तो, तो आसपास भी सर्वान लेकिन <laughs> उसको दिखाने वाला जो है वो नहीं मिलता तो हर्षाव जी ने हमें दिखाया है हम तीस पैंतीस लोग यहाँ हमारे साथ में क्या बात है क्या बात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया <laughs> संत महात्मा जी आपने बहुत अच्छी बातें बताया और मुझे लगता है कि हमारी सभी श्रोताओं को भी आपकी भावनाएं बिल्कुल आपने मराठी में बोला हिंदी में बोला दोनों भाषा में उनको जो है समझ में आ गया है आप यहां आकर वो वो चीज़ें पाली जिसकी खोज आपकी थी परमात्मा की खोज और मुक्ति की खोज वो आपको मिल गया है और अभी आपने बहुत अच्छी बात बताया कि यहाँ से आप जाएँगे तो ये अंचली लेकर जा रहे हैं और वहाँ आपके मंदिर में आप ये ब्रह्म का पूरा जो ज्ञान है योग है वो सिखाएंगे उनको ये संकल्प ले जा रहे हैं तो बहुत बहुत साधुआत आपको बहुत बहुत शुभ ओम शांति थैंक यू विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार प्रभु पिता के हम सब बच्चे प्रभु पिता के हम सब बच्चे घर अपना संसार है विश्व एक परिवार है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 खुशियों की का सुनते, रहो, रहो, सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज हमारे साथ महाराष्ट्र बोरकर से सुभाष जी आये हुए हैं, उनसे बातें करते हैं ग्लोबल सबमीट का अनुभव सुनाने वाले हैं, स्वागत बहुत बहुत स्वागत है। जी धरती में ये स्वर्ग है एक बार जरूरत हिंदुस्तान से नहीं बाहर से तक लोग आने को हरकत नहीं है यहाँ आने के बाद आप उन स्वर्ग में आए जैसा महसूस होता है और आप कौन सी दुनिया में आए और अभी तक आप कौन सी दुनिया में जी रहे थे इसकी पूरी मालूम मधुबन आने के बाद मालूम हो जाएगी आदि मेरे इंसान एक बार तो भी यहाँ आना ही चाहिए जीवन में आके इतना सुंदर अच्छा परिसर मैंने कहीं नहीं देखा आखा हिन्दुस्तान फिरा इतना अच्छा सुंदर साफ सुथरा परिसर इतना भोजन होता है तो ये भोजन कब बनता है किधर से बनता है कुछ पता नहीं लगता है सीधा भोजन आ जाता है भोजन आ जाता है, है। स्वादिष्ट भोजन है स्वास्थिक है ना कोई इसमें बोलता ऐसी मिलावट है इस वजह से यहाँ आने के बाद जो खुशी मिली मुझे शायद दुनिया में कहीं खुशी नहीं मिली जी सुभाष जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मैं चाहूंगा कि आपका परिचय भी हमारे सभी श्रोता बंधुओं को दे तो अच्छा हो जाएगा <laughs> मैं महाराष्ट्र तालुका भोकर जिला नांदेड से हूँ जी जी मैं कांग्रेस का एक जिला अध्यक्ष हूँ चलिए सुभाष जी बहुत ही अच्छी बात, बात आपने बताया और मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जनता जनार्दन को क्या देना चाहेंगे आप एक बात जरूर आके जाना चाहिए यहाँ कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है सभी एक साथ के भाई बहन के जैसा रहते हैं वैसा दुनिया में भी भाई बहन के साथ रहना है अभी दुनियादारी में एक को मिल रहा है कोई धन के वास्ते भाई किसी का नहीं बहन किसी के नहीं है इतना धन के लोभी हो गए मगर यहाँ लोग सब भूल जाता है आदमी यहाँ आने के बाद सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद आपको और मैं चाहूंगा की जो एक्सपीरियंस आपने यहाँ किया है आनंद लिया है उस आनंद को मराठी में बोलते जप उन थे वो तो आप अपने पास जप के रखिएगा उसको और फिर उसको जो है अपने परिवार अपने जो समाज के लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा में हम रहने आसन अपना भाल चमक रही आत्माए जैसे बस में हम भाई भाई रखना प्यार अपार है विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार विश्व एक परिवार है विश्व एक, एक, एक परिवार प्रभु पिता के हम सब बच्चे हो प्रभु पिता के हम सब बच्चे घर अपना संसार है परिवार है विश्व की परिवार विश्व की परिवार है विश्व की परिवार तक मंच है हम सब है अभिनय करता बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता मंच है हम सब है अभिनय करता बना बनाया खेल हो रहा जैसा जो करता भरता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 विष्णु एक परिवार है विष्णु एक परिवार विष्णु एक परिवार है विष्णु एक परिवार आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए परिवर्तन के पथ पर चलकर सुखमय सृष्टि बनाए आओ हम निज परिवर्तन से जग परिवर्तन लाए परिवर्तन के पथ पर चलकर कर सुख में सृष्टि बनाए हम सब के सब अपने हैं ये सुख शांति आधार है विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार विश्व एक परिवार है विश्व एक परिवार प्रभु पिता के हम सब बच्चे वो